पाठ का शीर्षक है एक साथ तीन सुख तीन यात्री किसी शहर में से जा रहे थे तभी एक सिक्का दिखाई दिया हां आहा सिक्का हम सब ने हां इसे एक साथ देखा इसलिए यह हम सबका है हां हां हा, हा, क्यों ना हम कुछ खरीद कर आपस में बांट लें हां ठीक है पर क्या खरीदें आ रातों मन मीठी चीज खाने का कर रहा है ठीक है पर कई मीठी चीजें खरीदेंगे पर मुझे तो प्यास बुझाने के लिए कुछ चाहिए इह, इह, इह, एक मिठाई ही बहुत है मुझे तो कई चाहिए मुझे प्यास लगी है।, है अरे क्या बात है आप लोग झगड़ क्यों रहे हैं तीनों ने बूढ़े को समस्या बताई अरे बस इतनी सी बात बड़ा आसान सा उपाय है हैं कुछ अंगूर खरीद लीजिए हां हां और <laughs> देख ये तो मीठे हैं ये तो बहुत सारे हैं मेरी प्यास बुझाएंगे <laughs> <laughs> उस बुजुर्ग ने हमारी समस्या बड़ी आसानी से हल कर दी <laughs> <laughs> एक साथ तीन सुख अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम विशेष संयोजन डॉ मंजुला माथुर पाठ समन्वय डॉ लता पांडे निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर आलेख लुइस फर्नांडीज कलाकार राम मेनी मंजू मेनी बाबला कोचर तथा जैमिनी कुमार तकनीकी नियंत्रण पुष्पलता कुमार तकनीकी समन्वय सतीश लाड़े ध्वनि अंकन दीपक पांडे और अमिताभ भट्टी निर्माण सहयोग दाउदी अल चतुर्वेदी निर्माण वंदना अरिमर्दन तथा प्रस्तुति सी आई